ओम श्री ओपरमात्म नम अथाष्टमोध्याय अर्जुन उवाच किं तब्रह्म किमध्यात्म किं कर्म पुषोत्तम अधूतच कि अद किच्य पदछेद कि ब्रह्म किम् अध्यात्मम् किम् कर्म पुषोत्तम अभूत च किम् कि प्रोक्त किम् उच्यते अन्वय एवं शब्द पुरुषोत्तम हे पुरुषोत्तम वह ब्रह्म ब्रह्म किम् क्या है अध्यात्म अध्यात्म किम् क्या है कर्म कर्म किम् क्या है अधिभूतम अधिभूत अधीवुत, नाम से किम् क्या प्रोक्तम कहा गया है च और अधिदवम अधी किम किसको उच्य कहते हैं अय्ज कथम कहेस्मधुसूदन प्रयाण काले कथम जेयोशी नियतात्म्छेद अयज्ञ कथम क्र मधुसूदन प्रयाण काले च असीनी असीता अन्वय एव शब्दार्थ मधुसूदन हे मधुसूदन अत्र अहाँ अय्ञ कह कौन है अस् इस देह शरीर में कथम कैसे हैं चा तथा नियतात्म भी युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा प्रयाण अंत समय में आप कथम किस प्रकार ज्ञेय जानने में आते असी हैं श्री भगवान उच अक्षर ब्रह्म परमं स्वभाच्य भूतभद्भवको विसर्ग कर्मस पदछेद अक्षर ब्रह्म परम स्वभाच्य भूतभद्भवकर विसर्गः कर्मसित अन्वय एवं शब्दार्थ परमं परम अक्षर अक्षर ब्रह्म ब्रह्म है स्वभाव अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म अध्यात्म नाम से उचते कहा जाता है तथा भूत भावोदर भूतों भाव की भाव को उत्पन्न करने वाला जो विसर्ग त्याग है वह कर्मसंगीत कर्म नाम से कहा गया है अधिभूतम क्षरो भाव पुरुषाश्चाधिदतम अधि यज्ञो हमें वात्र देहे देह भृतां वर पदछेद अभूत क्षर भाव पौष्चत अय अहम एवहे अहम् एव अत्र देह शब्दार्थ श क्षर भाव सब पदार्थ अधिभूतम अधिभूत हैं पुरुषः हिरण्यमय पुरुष अधिदैवतम अधिदैव है क्या और देहभृता वर देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन अत्र इस देह शरीर में अहम् मय वासुदेव एव ही रूप से अंतकालेच अंतरयामीसूँ अलेम स्म मुक्ति कलेवर यति म्भास् संशय पदछेद अंत स्मरन मुक्तर यति सह मद्भाव यात्रय अन्वय अंतकाले च अंतकाल में भी माम मुझको एव ही स्मरण स्मरण करता हुआ कलेवरम शरीर को मुक्तवा त्याग कर प्रयाति जाता है सह वह मदभाव मेरे साक्षात स्वरूप को याति प्राप्त होता है अत्र इसमें कुछ भी संशय संशय न, नहीं अस्ति है यम हम यम यम्वा स्मरण तजत्यंते कलिवरम तम तमेवैति कौंतेय सदा तद्भाव भावितः पदछेद यम यम वा यमी स्मरण भाव त्यजतलवर तम तम एव एति कौंतेय सदा भाव तभा अन्वय एवं शुद्धा कौंतेय हे कुंती पुत्र अर्जुन य मनुष्य अंते अंतकाल अन्त में यम, यम जिस जिस वा अपि भी जिसापी भाव को स्मरण स्मरण करता हुआ कलेवरम शरीर का त्यजति त्याग करता है तम तम उस उसको एव ही एति प्राप्त होता है क्योंकि वह सदा सदा तदभाव भावित उसी भाव से भावित रहा है तस्मा सर्वेशु कालेशमुस्मर्युध्य च मय्यर्तमनोबु मैश्य संशय पदछेद तस्मा सर्वेशु, कालेशु, माम अर्पित मनोबुद्धि माम एव मेष्यसि संशय अन्वय एवं शब्दार्थ तस्मा इसलिए हे अर्जुन तो सर्वेषु सब कालेशु समय में निरंतर माम मेरा अनुस्मर स्मरण कर च युद्ध भी कर इस प्रकार मई मुझ में अर्पित मनोबुद्धि अर्पण किए हुए मनबुद्धि से युक्त होकर तू असंशय निंदेह माम मुझको एव एवं एश्यसी प्राप्त होगा अभ्यास अभ्यासोगुन चेतसा नान्यगामीना परम पुर दिव्यातिथुचि पदछेद अभ्यासुक्न याति पार्थ दिव्यातीचित न्वय एवं शब्दार्थ पार्थ हे पार्थ यह नियम है कि अभ्यास योग युक्तेन परमेश्वर की ध्यान की अभ्यास रूप योग से युक्त नान्य गामिना दूसरी ओर न जाने वाली चेतसा चेतसाचित्त से अनुचिंतयन निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश प्रकाशस्वरूप दिव्यम दिव्य पुरुषम पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही याति प्राप्त होता है कवि पुराण मनुषासी मणोरणीया सूस्मदमचिपदर्ण तमसह परस्ता पदछेद पुराणम् अनुशासितारम् अलोह कवि पुराणाता अड़ोह अलियामेंत यहाँ सर्व धाताचित आदिवर्ण परस्तात् पतावय इव शब्द यह जो पुरुष कवि सर्वज्ञ पुराणम अनादिशास सबके नियंता अड़ोहड़ीयांस सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म सबके धातारम धारण पोषण करने वाली अचिंत्य रूपम अचिंत्य स्वरूप आदित्यवर्णम सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप और तमसह, अविद्या से परस्ता अति परिशुद्ध सचिदानंद घन परमेश्वर का अनुस्मृत स्मरण करता है काले मनसा युक्तो प्रया मनसन भक्तुक्त योगबल च्रुवोरमध्येम सम्य सत परम पुषमुपैति दिव्यदेद प्रयाण काले मनसा मनसाअल भक्तियागबल भ्रुवो मध्येणवेश समक सह तम परम पुषम उपैति दिव्यमय शब्दार्थः स वह भक्त्याुक्त भक्ति युक्त पुरुष प्रयाण काली अंतकाल में भी योगबलिन योगबल से भ्रुवो भ्रिकुटी की मध्य मध्य में प्राणम प्राण को सम्यक अच्छी प्रकार आवेश स्थापित करके क्या अचलन निश्चल मनसा मन से स्मरण स्मरण करता हुआ तम उस दिव्यम दिव्य रूप परम परम पुरुषम पुरुष परमात्मा को एव ही उपैति प्राप्त होता है यदक क्षर वेद विदो वदीशंति यदतो वीतरागा यदिछनो ब्रह्मचर्य चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्य पदछेद यत वेद वेदविदः वदन्ति वदीशी यतय यत वितरागा यछत यत ब्रह्मचर्य चरती तत् पद सहेण प्रवक्ष्ये अन्वय एव शब्दारेद वेदविदः वेद के जानने वाले विद्वान यत जिस सचिदानंद घनरूप परम पद को अक्षरम अविनाशी वदंती कहते हैं वीतरागा आसक्तिरहित यतह यत्नशील सन्यासी महात्मा जन यत जिसमें विसंति प्रवेश करते हैं और ये परमपद को इच्छत चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य का चरंती आचरण करते हैं तत् पदम परमपद को मैं ते तेरे लिए संग्रहेण संक्षेपे प्रवक्षे कहूंगा सर्वद्वार संयम्य प्राणम् आस्थितो योगधारणाम् योगधारणा सर्वद्वाराणि संयम्य मन हृदय निरुय च आत्मनः प्राणम् आस्थितः योगधारणाम् आस्थारणा ओ मिलेकाक्षर ब्रह्म व्याहर मस्म यजनदेहम साति परति पदछेेदर ब्रह्म व्याहर मनुस्म यजन्ेह सहति परति अन्वय शब्दार्थ सर्वद्वाराणि सब इंद्रियों के द्वारों को संयम्य रोककर कर च तथा मन मन को हृदय हृदेश में निरुद्ध स्थिर करके फिर उस जीते हुए मन के द्वारा प्राणम प्राण को मूर्धनि मस्तक में आधाय स्थापित करके आत्मन परमात्मसबंधी योगधारणाम योगधारणा में आस्थित स्थित होकर यह जो पुरुष ओम ओम इति इस इतिरम एक रूप ब्रह्म ब्रह्म को व्याहरण उच्चारण करता हुआ और उसकी अर्थ स्वरूप माम मुझ निर्गुण ब्रह्म का अनुस्मरण चिंतन करता हुआ देहम शरीर को त्यजन त्याग कर प्रयाति जाता है सह वह पुरुष परमाम गतिम परम गति को प्राप्त होता है अनन्य चेताह सत्तम यो माम हे अन्यचेता नित्यश तलभ पार्थ नित्ययुक्त योगिन पदछेद अन्यचेता यह माम मरती निश तस्लभ पाथ नित्ययुक्त योगिन अन्वय एवं शब्द पार्थ हे अर्जुन जो पुरुष मयि मुझ में अन्यचेता अनन्य चित्त होकर नित्यश सदा ही सततम निरंतर माम मुझ पुरुषोत्तम को स्मरती स्मरण करता है त्ययुक्त नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुई योगिन् योगी के लिए अहम मैं सुलभ सुलभ सुलभँ अर्था उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ मेत्य पुनर्जन्म दुखाल शाश्वत नाप्नुवंती महात्मा संसि परेद मे पुनर्जन्म दुखालयम न आपनुवंती महात्मान दुखालय अशाश्वत नावती महात्म संसि परताय शब्दार संदिकुता महात्म महात्मा जन माम मुझको उपेत्य प्राप्त होकर दुखालिय दुखों की घर एवं अशाश्वतम क्षण पुनर्जन्म पुनर्जन्म को न, नहीं आपनुवंती प्राप्त होते आ आब्रह्मभूणालोका पुनरावर्तिनोर्जुन उपेत्या तु कौंतेय पुनर्जन्म न आ विद्य पदछेद आब्रह्मुवनालोकानर्तिन अर्जुन मंपे तु कौंतेय पुनर्जन्म न विद्य अन्वय शब्द अर्जुन हे hey अर्जुन आ ब्रह्म भुवनात् ब्रह्म लोक पर्यंत लोकाह, सब लोक पुनरावर्तिन पुनरावर्ती हैं तू परंतु कौंतेय हे कुंती पुत्र माम मुझको उपेत्य प्राप्त होकर पुनर्जन्म पुनर्जन्म न नहीं विद्यति होता सहस्रयुगपर्यत अहर्यद्रह्मणो विदुह रात्रि योगसहस्राता हो होंत्रोजना पदछेद सहस्रयुगपर्यत य ब्रह्मण विदु रात्रि योग सहस्रांता ते अहो अहोरात्रिद जना अन्वय एवं शब्दार्थ ब्रह्मण ब्रह्मा का यत जो अह एक दिन है उसको सहस्रयुग पर्यतम एक हजार चतुर्युगी तक की अवधि वाला और रात्रि रात्रि को भी युग सहस्रांता एक हजार चतुर्युगी तक की अवधि वाली ये जो पुरुष विदुह तत्व से जानते हैं ते वे जनाह योगी जन अहो विदह काल के तत्व को जानने वाले हैं अव्यक्तियार्वाह व्यक्त्या प्रभवत रागमें रात्र्यागमें प्रलीयंत तत्र संज्ञ के पदछेद अव्यक्तिया सर्वा प्रभवगमे रात्री प्रलीयते तक अन्वय इवं शब्द सर्वा संपूर्ण चराचर चराचरभूतगण अहराग में ब्रह्मा की दिन की प्रवेश काल में अव्यक्तात् अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से प्रभवंती उत्पन्न होते हैं और रात्र्याग में ब्रह्मा की रात्रि की प्रवेश काल में तत्र उस अव्यक्त तव्यक्त की अव्यक्त नामक ब्रह्मा की सूक्ष्म शरीर में के ही प्रलीयते लीन हो जाते हैं भूतग्रा सवायं भूत ग्राम भुत्वा भुत्वा भूत प्रलीयते रात्रगमें वश पाथ प्रभु रागमें पदछेद भूतग्राम सह एव अयं भूत्वा भूत्वा भू प्रलीये अवश्य पार्थ पाथ प्रभुतिहरागमी अन्वय एवं शब्द पार्थ हे पार्थ सह एव, वही अय यूतम भूतसमुदाय भूत्वा भूत्वा उत्पन्न हो होकर अवश्य प्रकृति के वश में हुआ रात्र्याग में रात्रि की प्रवेश काल में प्रलियती लीन होता है और अहराग में दिन की प्रवेश काल में फिर प्रभवती उत्पन्न होता है परस्तस्मा अव्यक्तो भाव्यो अव्यक्तौ व्यक्ता सनातन यु भूतेषु नश्यसु न विनश्यति परेद परव्यक्त अव्यक्ता सनातन यु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति अन्वय एवं शब्दार्थ तो परन्तु अव्यक्तात् अव्यक्त भी अति पर ही अन्य दूसरा अर्थाव जो सनातन सनातन अव्य अव्यक्त भाव भाव सह वह परम दिव्य पुरुष दिव्यपुरुषर्वेशु सब भूतेषु भूतों की नश्यत्सु नष्ट होने पर भी न विनश्यति नष्ट नहीं होता अव्यक्तोचर इत तमहु परमा गतिप्य नवर्तम परम पदछेद अव्यक्त अक्षर उत आहुम गतिप्य नवर्त तत्म परम अन्वय एवं शब्दार्थ अव्यक्त अक्षरः अक्षर इति इस नाम से उक्तः कहा गया है तम उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परमाम गतिम परम गति आहुह कहते हैं तथा यम जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्य प्राप्त होकर मनुष्य न निवर्तन्ते वापस नहीं आते तत वह मम मेरा परमम परम धाम धाम है ष सह पर भक्त लातस्थानी भूतानी यदम तत पदछेद सह पर पाथ भक्तिया लस्त अनयांतस्थनी भूता द ततम अन्वय पार्थ हे पार्थ यस्य जिस परमात्मा की अंतस्थानी अंतर्गत भूतानी सर्वभूत हैं और जिस घन परमात्मा से इदं यह सर्वम समस्त जगत ततम परिपूर्ण है वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष पुरुश तू तू अनन्यया अनन्य भक्तिया भक्ति से ही लभ्य प्राप्त होनी योग्य है यत्र चैव प्रयाता ये त्वनावृत्ति आवृत्ति योगि प्रयातायालम वक्ष्यामी भरतर्षभ पदछेद ये अनावृत्ति आवृत्ति योगिन प्रयाता या काल वक्ष्यामि भरतर्षभ अन्वय एवं शुद्धाथ भरतर्षभ हे अर्जुन यत्र जिस काले यल में शरीर त्याग कर गए हुए योगिना योगीजन तो अनावृत्ति वापस न लौटने वाली गति को च और जिस काल में गए हुए आवृत्तिम वापस लौटने वाली गति को एव ही या प्राप्त होते हैं तम उस कालम काल को अर्थात दोनों मार्गों को वक्ष्यामि अग्नि कहुुंगा अग्निज्योतिर शुक्ल षण्मायण तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदोजना पदछेद अग्नि ज्योति अह शुक्ल ष्माय तयाता गच्छन्ति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 उत्तरायण के षणमाशाह छह महीनों का अभिमानी देवता है तत्र उस मार्ग में प्रयाता मर कर गए हुए ब्रह्मविद ब्रह्मवेता जनाह योगी जन उपर्युक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले जाए जाकर ब्रह्म ब्रह्म को गच्छन्ति प्राप्त होते हैं धूमो रात्रिस्तः कृष्ण षण्मा तत्र त्रमस ज्योति योगी प्राप्य निवर्तते पदछेद धूम रात्रि तथा कृष्ण षण्मा दक्षिणानम तत्र चंद्रमस ज्योति योगी प्राप्य निवर्तते अन्वय एवं शब्दा धूम धूमा देवता हई रात्रि अभिमानी देवता है तथा तथा कृष्ण कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है और दक्षिणायनम दक्षिणायन के षणमाशाह छह महीनों का अभिमानी देवता है तत्र उस मार्ग में मरकर गया हुआ योगी सकाम कर्म करने वाला योगी उपर्युक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले गया हुआ चंद्रमसम चंद्रमा की ज्योति ज्योति को प्राप्य प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोग कर निवर्तते वापस आता है शुक्ल कृष्ण गति हे जगत शाश्वते मते मकया यातनावृत्ति वर्तते पुनः पदछेद शुक्ल गति जगत शाश्वते मते एकया माती अनावृत्ति आवर्तते पुनः न्वय शब्दार्थ ही क्योंकि जगत जगत के एतें ये दो प्रकार के शुक्ल कृष्णे शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवयान और पितृयान गति मार्ग शाश्वते, सनातन मते माने गए हैं इनमें एकया एक के द्वारा गया हुआ अनावृत्तिम जिससे वापस नहीं लौटना पड़ता उस परमगति को याति प्राप्त होता है और अन्यया, दूसरे के द्वारा गया हुआ पुनः फिर आवर्तती वापस आता है अर्थ जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है नईते पार्थ जान योगी मोह्यति कशन तस्मा कालेशु योगयुक्त न एते नएते पार्थ पार्थजानन योगी मोहयती कशन तस्मा कालेशुक्त भर्जुन अन्वय एवं शब्दार्थ पार्थ हे पार्थ इस प्रकार एते इन दोनों सृति मार्गों को जानन तत्व से जानकर कश्चन कोई भी योगी योगी न मोह्यति मोहित नहीं होता तस्मात इस कारण अर्जुन हे अर्जुन तू सर्वेशु सब कालेशु काल में योगयुक्त समबुद्धिूप योग से युक्त भव हो अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो वेदु यज्ञ तपसु च दु युफल प्रदिष्ट अत्येती तत्सविद विदि योगी परम स्थनमुपैति चाद्यम तपहसु च पदछेद वेदु यजेशु युम प्रदिष्टे तत्सद विद्वा योगी परम स्थानी च आद्यम अन्वय एवं शब्दाथ योगी योगी पुरुष इदम् इस रहस्य को विदित्वा तत्त्व से जानकर वेदों की पढ़ने में च तथा यज्ञ यज्ञ तपसु तप और दानेशु आदि के करने में यत जो पुण्यफलम पुण्यफल प्रदिष्ट कहा है तत् सर्व सबको एवं निस्संदेह अत्येती उल्लंघन कर जाता है क्या और आद्यम सनातन परम स्थानम परम पद को कोईति प्राप्त होता है ओम ओ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिष्त्सु ब्रह्म विद्या श्री कृष्णार्जुन संवादी अक्षर ब्रह्म योगो अक्षरब्रह्मय